राम रसायन मतलब जो रामायण की तरह तो नहीं है पर वो हमारे जिसमें डंडे लगाते रहते हैं और उसमें वो राम राम लक्ष्मण के रावण के राम, राम के, के, के, के के ऐसे हम कड़ाका करते हैं दुआ उसमें डंडा लगा उसमें वैसे घूमते रहते हैं और आदमी उसको गाते है एक वो भी है इसको डंडेल कहते हैं डंडेल डंडेल राम रसायन राम रसायन के डंडेल ये इसी प्रकार से हम पृथ्वीराज के दुवे गाया करते हैं अच्छा पृथ्वीराज चौहान नहीं है पृथ्वीराज वो खींची है जो मऊ का रहने वाला था जो हाँ। राजा मानुष आया था और वो सारी आक्रमण लड़ाई का वो जो है उसका भी वर्णन करते हैं एक बात कही पृथ्वीराज है खींची वो अपने मामा के पास मामा के पास गया और मामा कहता है ये गाँव तुले ये गांव तू ले गाँव है मांगूंगा ये है वो बैठक लूंगा तो कहता है कि नहीं मैं, वो मैं नहीं, नहीं देता मामी वो घोड़ा नहीं, नहीं।, नहीं देती वो, वो वो है उसके बाद में वो धाड़े करता है तो बिलो को लूटता है फिर और लोगो को लूटता है उसके बाद में ये मानसिंह जी कौन है मानसिंह जयपुर की महाराजा है मानसिंह जयपुर के महाराजा कैसा हुआ उसके पश्चात में दोनों मामा वाणी जी की लड़ाई होती है ठीक वो पृथ्वीराज खींची और उसका जो मामा है मामा का नाम क्या है मामा का नाम मेहराप होता है मेहराप राव रा हाँ। उसके दोनों को लड़ाई होती है हाँ। लड़ाई मामा मारा जाता है अच्छा म... मामा मारा जाता है का का अच्छा उसके पश्चात वो मामी जो है अकबर के पास ली जाती है उसकी शरण में शरण में तो अकबर फिर उनकी रक्षा करने के लिए मानसिक सवाई मानसिंह को चढ़ाता है जिसमे हमारी बूंदी के जो नला है इलाखेरी के पास यहाँ से गुजरता है तो यहाँ हमारे दूधा जो है उसको रोक लेते हैं अच्छा उनकी हमारी उनकी लड़ाई होती है लड़ाई होने के पश्चात फिर से वो बच्चन दे दुआ करके आज मानसिंह जी के। मान मान जी वापिस आते हैं तब तो उनके वचन को पूरा करते है दुदा के वाले वचन को पूरा करता है अच्छा वो क्या वचन था वो इनका वचनता के साथ में जो है ये वापिस आते समय जो धन वहां से लूट के लाऊंगा हम्म खींची से खींची से वो मैं आपको आधा ये वचन दे करके वो रौना हो जाता रवाना हो जाता है उसके पश्चात जो है वह वापिस आते वो आधा धन दे देता है, दे देता है। और रवाना हो जाता है यहाँ आके बात खत्म होती है अच्छा पृथ्वीराज खींची के बाद में क्या इसकी मान्यता क्या झुंझार की मान्यता रही या ये, ये उत महाराज हुए पृथ्वीराज पृथ्वीराज खींची सूरा की नाम सेवा जाता है अच्छा सूरा सूरा सूराजी सूरा कहते हैं है? और इनकी पुतली भी कहीं बनी कोई मूर्ख भी बनी, बनी, बनी, बनी, हुई। बनी हुई है सूरा के नाम से पुतले बहुत बनी हुई है बनी हुई है ये किस इलाके में बनी हुई है सूरा के नाम हमारे इधर ही है हाड़ोती में है प्रदेश में भी है ये बिजोलिया की तरफ साइड में भी है लेकिन सूरा तो इधर तो मुझे नहीं दिखाई दिया तो कहीं ये पे इधर ज़्यादा मान्यता और इस, इस तरफ में मान्यता हूँ इस तरफ तो मुझे नहीं मान्यता मिली सूरा की ऐसे आवल, आवल का, का किस अब है? ये जो आ, आप आबुल आप ये नाम है की खीवजी आवल देह है खील देह है खीवजी आवल हम यहाँ आडुती पासम कहते आवल दे, दे खेंवरा। खेंवरा। ये उदयपुर का राणा जी है और ये मांडूगुड़ी की महाराज की सुपुत्री जो थी बड़ी आ, वो उनका एक महल, है। महल के नीचे जाके खड़ा ऐसा नहीं ये बात नहीं है अच्छा। इसमें नहीं इसमें ऐसा है की ये जो है ये इसकी बड़ी बहन जो थी आवल की ये इसकी बड़े भाई से भी आई गयी थी ठीक है खेवरा की बड़े भाई से तो वो जो है कहीं शिकार में काम आ गया उसके पश्चात ये महाराजा बन गया तो कुंवरा था इसने वो आवल देख रखी थी आवल देख रखी थी तो इसमें जो है इनके आपस में भाभी सिंह कहा तेरी बहन को मेरे को शादी करा दे तो वो उसकी भोजा ने उसके साथ हमदर्दी की और उसको जनाना बना भी बना कर की बाग में भेजा और भेजने के बाद वहाँ से निकल के आती है फिर ये वापस घर आ जाते हैं फिर वापस... नहीं, नहीं अच्छा। उसके उसका भाई से कह देता है उसका नाम है बाला बाला वो उस पर चढ़ाई करता है दोनों फिर आपस में लड़ते हैं लड़ने पर खेमरा मारा जाता है आप कुछ जब उसको खबर मिलती है तो सती होने के लिए वहाँ आ जाती है तो शिव जी और पार्वती वहाँ प्रकट होते हैं और उनको रक्षा करके वापस जिंदा करते हैं फिर उनके फेरे होते हैं अब ये ये जो चीजें चीज है और ये ही ये किन के लिखे में इधर अपने नौटंग की हाथरस वाले है? में है जैसे अब आपको मैं इसको बता दू ना जैसे मान लीजिए आवल खीव जी का है तो वो हमारे एक तान में आरती भाषा में कहते हैं अरे बता देरी उस्तादरी तारी ये उसकी तान है अब उसका आगे दो आएगा अरे उस्न बता दी बण को बाबी जी चो जी इस राग में अच्छा टेर क्या होगी ये ही है ना मैंने दर... उसने बता देता है तेर है इसके बाद दो चार जड़ी में आते हैं ज... इसको चौदड़ा करते अच्छा चौजड़ा अच्छा। अब ये रचा हुआ किसका है? ये तो लिखा हुआ होता है मतलब में आ, लिखा हुआ खरडा होता है खरडा जो देशी भाषा में लिखा हुआ है नहीं, लिखा किस आदमी का लिखा हुआ ये कुछ नहीं लिखा हुआ तो बूंदी के खड़े अब यहाँ के खड़े अच्छा मतलब तो किसने लिखा पिट्टिंग नहीं, ये नहीं होते जैसे लक्ष्मीराम जी के जैसे तो लच्छीराम जी ने लिख लिया लिख लिया तो ये अपने वाले जो है ये लक्ष्मीराम जी के तो नहीं है और इधर हाथरथ वाले जो नथु जी हैं उनके उन, भी नहीं है उनकी भी नहीं। उनके अलावा हैं जो कुछ है, ये बात है ऐसे वैसे हमारी इसका खींची का अब ये पृथ्वीराज खींची की जो चीज अपने गाय जाती है ये चीज आ, कौन लोग गाते हैं ज़्यादातर ये ज्यादातर ये हमारे यहाँ तो अमीर डंडे उगा लगाते है और आदमी गाते हैं है और तो गाती नहीं, नहीं। आदमी आदमी गाते हैं। गाते हैं अब हमारे यहाँ जिस राग में गाते हैं वो राग राग और और जगह नहीं गाते अच्छा, और, वो राग में, राग में, और में गाते अच्छा में में हैं अलग अलग राग है एक दो कड़े अरे दो गड़ी तो रुपया ले ले जुगो रे सरो पेटी तो ले ले रे हमारा बेट की तू मारो घाटो द न छोड़ ये कि किसने कहा है राजा मानसिंह ने कहा है बूंदी की अच्छा तो घाटा छोड़ दे देने उसने उसने क्या कहा है अरे दो रे तो रुपया न लू नहीं तो ले रे शोरो पाओ बेटी तो न लू रे तारा पेट की तू तु आधी से तुरक की जात, हुँ। जात। हुँ। ये राग है ऐसे ही इस राग में ही मुशायन की कहते हैं अच्छा। राम तो भरत जी रे केल चा गेंदवाद चो बाण डर तो फटकारी रे शरवण राय के नुखा तो पुकारियो राम राम ये राग है अब एक आप अगर मान लीजिए कम तकलीफ आपको दें। कि जैसे पृथ्वीराज कड़े आपको याद है राम पूरी याद, याद, याद है राम पूरी याद है अच्छा ये लिखा हुआ भी है क्या कहीं लिखा हुआ तो हमारी हाथों का है है आपके हाथ का लिखा हुआ तो हमको उसकी प्रति एक मिल सकती है आप प्रति भी दे आप। प्रति भी दे तो हैं हाँ? दे उतार के की दे देंगे ये रहे हमको पहले एक बार पृथ्वीराज पृथ्वीराज कड़े और राम रसायन ये चीज मिल जाए तो, दे आप, दे तो दे आप किसी भी अच्छा लड़का आपकी नजर से और सही से किसी भी लड़के से आप जितना हुक्म देंगे उसको बच्चे को कुछ पैसा भी दे देंगे मतलब अच्छा इस चीज का अगर हम कोई भी उपयोग करेंगे तो वो आपके नाम से होगा उपयोग और के नाम से आपसे ये प्राप्त किया चारा, गया आपके नाम से छपेगा अगर कोई छपा तो और <laughs> नहीं छपा तो, ये है कमर तो नाम नहीं सकता तो तो दूसरी बात ये बहुत जरूरी है की जैसे ये जानकारी होना की जानकारी है किसके पास ये जाना जाना बहुत जरूरी है काम के हिसाब से तो क्या अब हम आज कितनी दफे कितनी साल हो गए प्रतिराज के कड़े पूछते पूछते हमको कुछ इसका अंदाज नहीं हुआ अभी हम कोटा गए तब हम पूछते फिरे, सब जगह जगह हम पूछते फिरे हमको लेकिन कुछ अंदाज नहीं, नहीं हुआ क्या चीज है कौन गाता है कैसे गाता है कब गाता है ये कुछ हमको नहीं पता था जिसे भी पूछे वो कहते हैं हमने सुने लेकिन उसके आगे कुछ नहीं बात बता पाए तो हम ये समझते पृथ्वीराज चौहान है लेकिन वो चौहान नहीं निकला नहीं वो तो, तो, है। है। तो सारी हाँ तो सारी चीज मतलब तो पूरी पूरी बात की बात ही बदल जाती है अब आपके यहाँ से पूछा कड़े गाने में आप कितने लोग होते हैं हमारे यहाँ दस बारह आदमी होते हैं दस बारह आदमी होते हैं तो हैं आपके यहाँ दस बारह आदमी गांव के आपको ऐसा है कि आप जब प्रोग्राम रखो उस हम डंडे मंगवा करके उन लोगों को खड़ा करें और कड़े को उनको अच्छा एक जगह खड़े होकर जगह खड़े होकर गोल फीते जाते हैं या बुंदी प्रोग्राम रख अच्छा, आप, आ, आ, डंडेल, इसको आप डंडेल डंडेल डंडेल इसको भी कहते हैं। द, डंडेल कहते हैं हैं अच्छा अब ये करते किस वक्त है शाम के टाइम में करते हैं। शाम हैं। लेकिन कोई जैसे होली के बाद के दिवाली के साथ नवरात्रि नवरात्र आती है ना दशहरा के पहले बस है ना जब गाते हैं अच्छा इसकी कोई खास मान्यता का कारण है की विजयादशमी के पर्व में जो है वीर पुरुष की याद करते हैं, याद करते हैं। बात करते हैं इस चीज को क्या ये जो रावटिया लोग लो हैं, ये लोग भी कभी कभी गाते हैं ये कत नहीं गाते गाते हैं बाबू जी को गाते हैं गाते ऐसी चीजों को गाते हैं आपका शुभ नाम थोड़ा पंडित देवी शंकर पंडित देवी शंकर आपके साथ जो लोग गाते है उनके क्या क्या नाम है उनके नाम है मगन लाल नंदलाल है और और तो न दो तीन आदमी है तो नंदलाल जी भी आज हाँ। उनको भी याद दाश्ते है मांगीलाल जी को भी याद दाशते है हाँ। ये किन कम्युनिटी से है जाति। किस जाति से हैं है, है तेली है कुमावत है आप किस जाती आप ब्राह्मण हैं और इससे हर एक जाति का कोई भी याद जिसको अच्छा इसके खेल जो ये जो डंडा जो खेलते हैं उसके अंदर भी कोई खास चीज है और बीच में कभी -कभी रहते हैं। तो वो डंका भी उसके डंडो के साथ पड़ता रहता है अच्छा इसमें कोई कपड़े पड़े था खास था नहीं, कोई तो खासतौर कपड़ा मिल जाए जैसा मिल जाए पुराने जमाने में भी कोई भी इस तरह की चीज नहीं और असोच के महीना आसोच काती, आसोच काती के महीने के अंदर के साथ जुड़ी हुई चीज है अब मतलब ये जो नाटक हैं इनमें भाग लेता है जनानिवेश के अंदर एक ही जनानिवेश रखते हैं आ, दो, भी हैं, उसकी भाई दो दो दो भी हैं हैं हैं कभी भाई ये के आ, ने ने आ, ये, ये पार्टन, पार्टन, के दोनों गांव गांव में किधर डिस्ट्रिक्ट केसराय पाटन से अच्छा ये जो मीण बहारट है ये लोग की रखते रखते आ, रखते हैं, हैं, रखते हैं, और ये के राव जो जैसे वो और तो जागा जाती है जो फोते रखते हैं अच्छा। तो इनकी करना करना ऐसा काम है इनका इनका ये काम है और यहाँ चारण बारे है चारण अलग चीज है इनकी का का का करते करते हैं। को करते हैं। चारण चारण थोड़ी क्या क्या है सारंगी है सारंगी बजाते हैं तो ये अच्छा कोई बारट आपके ध्यान में जो अच्छी सारंगी बजाता हूँ वो वो वो वो वो तो है है है और अरे ना अच्छा भी बन गया ऐसा है साहब ऐसा सारे बजाने वाला तो एक नया गाँव में बड़ा नया गाँव में है इनको नाम यार इनको जी को साधू और आप भी और भी दो चार आदमी का ध्यान रखियेगा हम अगली दफा किस तरह की है सारंगी आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते है वो ऐसे में बजाती ना होगा बड़ी है बड़ी नहीं एक, तो एक, तो, तो तो एक तो ये है देखिए अपने जोगी लोग बजाते हैं है वो तो उसको कहते हैं उसको तो कहते हैं वो क्या नाम नाथिल जोगी बजाते हैं वो उसको तो क्या बोलते चौतारा वो तो चौतारा होता है चोतारा। जोगी जो महात्मा लोग बजाते हैं ना तंदूरा की नहीं तरह वो गज ऐसी बचते हैं उसमें तीन ताते होती, होती है चार होती है लोग लोहे का तार नहीं होता नहीं होता दूसरी होती है तो कल अपन देखेंगे ना तो ये काम तो मुझे सारंगी वाला जल्दी करना पड़ेगा अच्छा बहुत अच्छा बजाने वाला का तो तो है बड़ा कौन सी सारंगी सारंगी सारंगी सारंगी जो ये बता रहे हैं भी यही है नहीं। नहीं। नहीं है ना अपने वो के पास उनका तो बजाने में ज़्यादा अभ्यास नहीं लेकिन वो इसमें नहीं चलेंगे ना लेकिन सारंगी देख सकते हैं क्या अरे जर तो पिला दियो खूब धमकाए दियो अरे अब चिपकन की बारी में तो आप शंकर बोले कि देखो उसका मारने का उपाय भी होगा कि वह वह मेरे से और से और ब्रह्मा वरदान पाके उसके खूब खूब अपने अपने मन में आ गया है अपने को है को नीचा ही गिरता तो उसको ना तो रात में मरे ना दिन मरे, ना में मरे ना घर में मरे ना बाहर मरे तो उसका उपाय यही होगा कि तुम अब उसका भक्त प्राद का अंतिम दिन आ गया मरने का तो उसकी रक्षा जरूर करनी होगी और रक्षा करने पर तुमने नर्सिंग रूप धारना पड़ेगा आधा मनुष्य का और आधा सिंह का धारना पड़ेगा।, पड़ेगा और उसको न तो उसके मनुष्य के हाथ से मृत्यु है न किसी के हाथ से मृत्यु है तो यही इलाज होगा कि आधा मनुष्य का रूप धारना पड़ेगा और आधा सिंह का हाथ धारना पड़ेगा पढ़ेगा और यही समय है न रात है न दिन है और न वह इस समय घर के अंदर है न बार है हली के बीच में खड़ा हुआ है इधर से आधा सूर्य डूब चुका है राधा वो तो इसी समय बार प्रहलाद को बचाना इसी समय है और दुष्ट को मारने का समय भी यही है, यही है। तो उसी समय श्री विष्णु भगवान नरसिंह रूप धार करके और उस नगरी के चौ तरफ घूमने लगे ये देख के सभी योद्धा उठ उठ के और उसको जो मारने लगे उसका हुक्म था अरे कि दूतों ये यहाँ पर इस नगरी में ये ये नरसिंह रूप ये सिंह आया है तो इसको फौरन मार दिया जाए अरे नहीं भक्त प्रहलाद को लंबे से चिपकाने का समय आया जु श्री विष्णु भगवान नरसिंह अवतार धार करके अरे और आए और आने के ऊपर जो भक्त को चिपकाया गया तो उसके दिया की चिपक जा और ऊपर से तलवार टुकड़े-टुकड़े तेरे कर दूंगा तो उसी समय श्री विष्णु भगवान उसके हादसे में विराजमान हुए और कहने लगे कि हे भक्त प्रहलाद तू इस स्तंभ को देख के घबरा गया है कोई नहीं डरना जब इस स्तम्भ पे चीटी चलती हुई दिखाई दे देगी तब इसकी थम्भ की खूब जोर से बात कर लेना तो उसने वही किया और जो ही वह उसको फिर मारने लगा अरे दुष्ट इस से भी नहीं जड़ा तो मैं तेरे को अब न रात थी सूर्य आधा डूब चुका आधा बह था, था, ना ना था, चुक, बाहर था। उसी समय श्री विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप धार करके और हिणा कशुप को चीर डाला और भक्त प्रदाज को अपने कंधों पे बिटा के और उसको जो करदार्थ कर दिया ना गयों में जाते थे अरे और गुजरियों का दही लूट लूट के खाते थे अरे गुजरिया रोज रोज जसोदा मैया के पास में आके कहती कि हे माँ जसोदा तेरा काना ऐसा है छोटा है जितना ही है बड़ा खोटा आहा। क्योंकि वो हमारी आती जाती गुजरियों के दही लूट लूट के खावे ना मालूम कितनी कितनी वो जीव उसकी जी में ऐसी बदमाशियां करी हा अरे निकली घेर लगी बन आए श्याम तेने कैसी ठानी रे अरे निकली गेरी लगी बन आए श्याम तेने कैसी ठानी रे अरे श्याम मोई बनरा बन, बन जानू लौट के बरसाने आन अरे मेरी आज नहीं माने लड़े घरी दोरी रे लड़े भगवान बोले अरे दान तू दही को दे जारी आज समझा ले, नहीं तो आज पीछे तेरे घर पे भी आएंगे नहीं और सीधी कंस राजा पे जाएंगे और उसकी खूब ठुकराई करवा दूंगी करवा दूंगी <coughs> अरे सुनो सुनो सारा राजा को सुनाऊंगे yeah. बनवा करके तो जो जब पिटाई की काम हो सारा। होगी होगा तो श्री कृष्ण भगवान गौा ने का शाम को तो वक्त हो गये और अपनी मुरली यानी इकट्ठा किया मुरली की धून सुन कर और सब ग्वाल बालों से श्री कृष्ण भगवान खबर आगे अरे की देखो भाई आज तो गुजरी ने ग्र जा खरीदी मारी तो आरती होगी होगी पूजा थानी कम से कम कर अरे जब बुआ श्याम कावत रचा जी ने हर जगत देनु सब गेरी बोले कि कोई काम तो तो आरती बच जाओगी कम तो श्री कृष्ण भगवान बोल लाठी पर